एक वक्त का किस्सा है रिवर्डेल नाम के एक छोटे से कस्बे में तीन सहेलियां रहती थी मोनिका, कैनी और ग्लोरिया जिस दिन हमारी कहानी शुरू हुई उस दिन मोनिका बहुत खुश थी क्योंकि उसकी अम्मी उसके लिए खास तोहफा लाई थी मोनिका जल्दी आओ वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी नहीं सोचा था तुम अपनी सहेलियों को बस ये दिखाना चाहती हो। मैं उन्हें स्कूल में दिखाऊंगी। क्या हो अगर ये मेरे हाथों से गिर जाए और टूट जाए? शुक्रिया मी, ये सबसे खूबसूरत पुरकशिश और प्यारी सी पेंसिल है। तुम्हारा इस है। अब भागो, जाओ ना बस चली जाएगी, जाओ। तो इस तरह हम � मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वाव, क्या ये पेंसिल है या गुड़िया? ये मेरी पेंसिल गुड़िया है या गुड़िया पेंसिल? मैंने इस तरह की पेंसिल कभी नहीं देखी, काश मेरे पास भी एक होती। इसे मत छुओ, ये टूट जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, छुने से पेंसिलें नहीं टूटा करती हैं। अगर टूट जाए, वहाँ क्या हो रहा है, मोनिका? माफ करना मैम, ये खेल चल रहा है, बाहर निकलो तुम सब लोग, पर अपने इंग्लिश लेसन के लिए वापस आना, ठीक है? चलो भी मोनिका, चलो पकड़ा पकड़ी खेलें, नहीं, मुझे क्लास में ही रुकना होगा अपनी पेंसिल की निगेबानी के लिए। अब बकवास है चलो खेलते हैं। अगर तुम नहीं आई, मैं तुम्हारी पेंसिल लूंगी और उसे तोड़ दूंगी। <laughs> ग्लोरिया, ऐसी खौफनाक बातें मत कहो। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। चलो। मैं क्लास में अपनी एनक भूल आई हूँ। अब ग्लोरिया, मेहरबानी करके क्या तुम जाकर उसे ला सकती हो? हाँ मैम। वो अपनी जगह पर नहीं है। ये यहीं कहीं होगा। चलो, इसे ढूंढते हैं। ये शोरोगुल क्यों है? मैम, मेरी गुड़िया पेंसिल, मेरी बिल्कुल नई पेंसिल गुड़िया। मुझे वो मिल नहीं रही। तुमने उसे कहाँ रखा था? मैंने बैग में रखा था, पर अब वो वहाँ नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम � मुझे यकीन है मैम, किसी ने वो चुरा ली है। <laughs> मोनिका, किसी पर इस तरह चोरी का इल्जाम लगाने से पहले चाऊ और अपनी पेंसिल को ढूंढो। मैं उसके साथ जाऊंगी मैम। पहले क्लोरिया का बैग छेड़ कर लो मैम। मैंने उसे मोनिका की पेंसिल को खोरते हुए देखा जब वो क्लास में आई थी। क्या मतलब है तुम्हारा देखो, मेरे पास वो नहीं है। तुम किसी पर इस तरह चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? उन्होंने उसे सब जगह ढूंढा पर पेंसिल कहीं नहीं मिली। मेरी पेंसिल चोरी हो गई है मैम। मुझे यकीन है कि बस वो खो गई है मोनिका। यदि किसी को मोनिका के पेंसिल मिली है तो मेहरबानी करके उसे वापस कर दें। ای क्या है کوی چور نیو. اس کا इसका ہے جنی. میچ باتاو کیا آج سکول میں کیا ہوا؟ دراصل میں نے مونیکا کی गुड़िया پینسل لی. جب ہم کیمس کے بعد انگلش لیسن के آئے، میں نے دیکھو کہ پینسل دست کی نیچے گری ہوئی ہے. میں نے مزاج میں پینسل اپنے بیگ میں رکھ لی. سچ بول तो बस फिर उसे लौटा दो। मैं नहीं कर सकती। मैं उसे बस देने ही वाली थी कि अचानक उसने कहा कि उसकी पेंसिल किसी ने चुरा ली। वो तो ये भी कह रहे थे कि ग्लोरिया ने चुराई है। और मैं डर गई थी अम्मी। और मेरी बात मानता है यदि मैं कहती कि मैंने मजाकित तौर पे छिपा ली है। सभी को यही लग मुझे बताओ कि तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड उदास हो? कभी नहीं। पर अभी मैं क्या करूं अम्मी? कल स्कूल जाओ और हर एक को बताओ जो तुमने किया। माफी मांगो और पेंसिल वापस कर दो। अगर मैं ये कहूँगी तो सब मुझे चोर कहेंगे। मॉनिका और ग्लोरिया कभी मुझसे बात नहीं करेंगे। ये जोखिम سچ میں بہت طاقت ہوتی ہے جنی اگر تم سچ بولوگی چاہے دوسرے کچھ وقت کے لیے ناراض بھی ہو جائیں آخر میں پھر وہ تمہیں پسند کرنے لگیں گے میری بچی مامی مجھے در لگ رہا ہے مامی آپ پلیز میرے ساتھ کل سکول آئیے نہیں اگر میں تمہارے ساتھ آؤں گی تو تم کبھی بھی حمت کی قیمت نہیں جان پاؤگی تمہیں یہ اپنے بوتے پر کرنا ہوگا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں میری بچی اور میں تمہاری طرف ہوں. ठीक <laughs> है क्या किसी को मोनिका की पेंसिल मिली है आ मुझे मिली है मैम मेरी पेंसिल शुक्रिया जैनी तुमने उसे ढूंढ लिया नहीं मैं मैंने नहीं ढूंढा सच में मैंने उसे लिया یا؟ कल मोनिका की पेंसिल उसके बैग से गिर गई थी इंग्लिश लेसन के दौरान और मुझे लगा कि यह अच्छा मजाक होगा उसे थोड़ी देर छुपाकर पर जैसे ही मैं उसे लौटाने वाली थी उसने कहा कि किसी ने चुरा लिया है और मैं डर गई थी और तुम चुप रही जब उन्होंने कहा कि मैंने यह चुराई है है ना मुझे माफ بیگ बैग बताना पड़ा और सबने कर लिया पर मैं डरी हुई थी क्या अगर मेरे बैग में वो पेंसिल मिलती तो मुझे माफ करो ग्लोरिया जेनी फिर कभी तुमसे बात नहीं करने वाली जानी एक चोर है बहुत हो गया सब लोग खामोश क्या तुम्हें ये नहीं महसूस हुआ कि जैनी को पेंसिल लौटाने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी उसने ये किया। वो झूठ बोल सकती थी, और हमसे कह सकती थी कि ये पेंसिलों उसे कहीं गिरी हुई मिली है ना? दूसरों की गलतियों की तरफ इशारा करना बहुत अच्छा लगता है। پھر اس میں سچ مچ سچی है لگتی ہے को کو خود خبول کرنے میں اور جینی نے یہی کیا ہے ہمیں اس پر ناز ہونا چاہیے اور مجھے بتاؤ کلاس کیا جینی ایک اچھی لڑکی اور تمہاری دوست نہیں ہے کیا وہ ہمیشہ ایک مہنتی شاگرد اور تم سب کی طرف ایک رحم دل اور مددگار نہیں رہی ہے हमेशा सबके सब साथ अच्छी سب کے और सबके رہی ہے اور سب کے ساتھ اچھا जानी हमेशा सबके साथ अच्छे से पेश आती रही है वो दयालु दोस्ती भरी और मेहनती है और मोनिका तुम्हें तुम्हारी पेंसिल बहुत प्यारी है इसका ये मतलब नहीं कि तुम इतनी ज्यादा घबरा जाओ यदि वो गुम होती है तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारी क्लास में से किसी ने ये चुराई होगी मुझे माफ कर दो जेनी मुझे सब लोग माफ कर दो सॉरी जेनी तुम बहुत बहादुर हो सॉरी जेनी सिर्फ वही लोग जो बहादुर हैं उनमें हिम्मत होगी अपनी गलतियों को कुबूल करने की और सच बोलने की याद रखिए ईमानदारी सही इन्तकाब होता है